प्रश्नोत्तर दीपमाला शास्त्र समीक्षा जिज्ञासा शास्त्रों में कहा गया है कि स्वर्ण में कली का निवास है दूसरी ओर स्वर्ण को शुद्ध मानकर उसकी प पवित्री बनाई जाती है अंगूठी आदि पहनी जाती है और उसके दान को श्रेष्ठ माना जाता है इस विरोधाभास का समाधान क्या है समाधान स्वर्ण में कली का निवास इसलिए बताया है कि यह जिसके पास होता है उस व्यक्ति में अभिमान उत्पन्न कर देता है ऐश्वर्य में व्यक्ति मदमस्त हो जाता है धर्म की भी उपेक्षा कर देता है आपके पास सब सुख सुविधा हो जाए बैंक बैलेंस हो जाए बड़े बड़े लोग सम्मान करने लगे तो आप जल्दी किसी सामान्य व्यक्ति से बात करना भी नहीं चाहेंगे यही स्वर्ण की महिमा है अधिक स्वर्ण पास में होने से व्यक्ति में बहुत से दुर्गुण आ सकते हैं इसलिए इसमें कली का निवास बताया गया है जब स्वर्ण का संबंध भोग से हो जाता है तो उसमें कली आ जाता है परीक्षित ने स्वर्ण मुकुट पहना तो कली उस पर चढ़ बैठा वह मुकुट जरा का था उसे छिपा कर रखा गया था जिससे कोई उपयोग में न ले परीक्षित का उस मुकुट पर अधिकार नहीं था परंतु उसने उसे उपयोग में ले लिया तो कली को मौका मिल गया और उसने उसकी बुद्धि को खराब कर दिया परंतु यदि कोई महिमाशाली और उत्कृष्ट वस्तु परमेश्वर या धर्म से संबंधित हो जाए तो उसका बड़ा महत्व हो जाता है जैसे कोई राजा या प्रधानमंत्री भक्त हो जाए तो लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं उसका बड़ा महत्व हो जाता है स्वर्ण का संबंध भी धर्म या ईश्वर से होने पर उसका महत्व बहुत हो जाता है क्योंकि वह स्वर्ण स्वभावता शुद्ध है इसलिए पवित्री यज्ञ पात्र भगवान के आभूषण मूर्तियाँ आदि स्वर्ण की बनाई जाती है शुद्ध और महत्वपूर्ण होने के कारण ही स्वर्ण के दान की इतनी महिमा कही गई है यही समझना चाहिए कि कोई उत्कृष्ट वस्तु अधर्म से संबंधित हो तो बहुत बड़ा दोष हो जाता है और वही यदि धर्म से संबंधित हो जाए तो उसका बड़ा महत्व हो जाता है जिज्ञासा गीता में कहा है व्यवसायत्म का बुद्धि एके है कुर्नंदना कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक होती है यहाँ पर शंका है कि भिन्न भिन्न लोगों की बुद्धियों का एक निश्चय कैसे हो सकता है समाधान बुद्ध में जब तक एक निश्चय नहीं होता कि हमारा लक्ष्य क्या है तब तक कुछ भी निश्चय हो सकता है जैसे गणित के किसी एक सवाल का सही हल एक ही होता है चाहे वह कितने ही लोगों द्वारा हल किया हो पर गलत हल के विषय में यह नहीं कह सकते कि सभी एक का एक ही होगा ऐसे ही चाहे वह कर्मयोगी हो या ज्ञानयोगी अथवा भक्तियोगी, उन सभी का यह निश्चय है कि हमको परमात्मा प्राप्ति ही करनी है तो उन सभी का एक ही निश्चय है क्योंकि लक्ष्य एक है पर जगत विषयक लक्ष्य सभी का एक नहीं हो सकता क्योंकि कोई पुत्र चाहता है तो कोई धन कोई शत्रु को मारना चाहता है और कोई श्रेष्ठ लोक प्राप्त करना चाहता है जगत तो समान कभी हो नहीं सकता इसलिए सकाम मनुष्यों के लिए कहा है बहु शाखा हिनंताश्चय बुद्ध योग इसीलिए भिन्न भिन्न लोगों की बुद्धियों को एक कहने का तात्पर्य एक लक्ष्य को लेकर है जिज्ञासा शास्त्र कहता है कि जीव का मुख्य लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना ही है इसके लिए ब्रह्मचर्य व्रत को भी आवश्यक बताया है यदि ऐसा है तो शास्त्र विवाह करके गृहस्थाश्रम में जाने की आज्ञा ही क्यों देता है समाधान पहले तो यह समझना चाहिए कि शास्त्र विवाह करके गृहस्थ में रहने की आज्ञा किसको देता है सभी लोग तो मोक्ष की इच्छा रखते नहीं यदि कोई इच्छा रखे भी तो जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य पालन सभी के लिए सहज नहीं है इसलिए शास्त्र ऐसे लोगों को आज्ञा देता है कि तुम विवाह करके धार्मिक जीवन निर्वाह करते हुए परमार्थ मार्ग में आगे बढ़ो पर जिनमें तीव्र वैराग्य है उन्हें गृहस्थाश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं है शास्त्र यह भी कहता है यद हरे विरजेत तद हरेो प्रव्रजेत ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेद गृहादनाद वा बालोपनिषद जिस समय व्यक्ति में तीव्र वैराग्य प्रकट हो जाए उसी समय सब त्याग कर घर से चल देना चाहिए वह ब्रह्मचर्याश्रम से भी संन्यास ले सकता है अथवा गृहस्थाश्रम या वान प्रस्थाश्रम से भी